दो कौड़ी उसकी कीमत हो उसकी बात का क्या भरोसा यह अगर वैश्या होती तो कोई इसकी बात का शायद इतनी आसानी से भरोसा न करता लेकिन यह श्राविका थी यह परिवराजिका थी यह सन्यासनी थी फिर बुद्ध की ही सन्यासनी थी अब इसकी बात तो कैसे झूठ लाओ? जब यह कहती तो ठीक ही कहती होगी लोगों ने जल्दी भरोसा कर लिया थी तो यह स्त्री वैश्या ही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 ऐसा झूठ बोली जो उसके विपरीत था जिसके चरणों में सिर झुकाया था ऐसा झूठ बोली जो उसके विपरीत था जिसको भगवान पुकारा था यह आत्मा बेच देना हो गई वैश् ही थी मगर ऊपर से वस्त्र तो पीत वस्त्र थे वस्त्र तो भिक्षण के थे वस्त्र तो परिवराजिका के थे रंग ढंग तो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 सत्य के प्रति अपूर्व श्रद्धा है सत्य जीतेगा ही अन्यथा कभी हुआ नहीं अन्य हो नहीं सकता सत्य में वजते ऐस धम्मो सनतनो आचित नहीं